ऋग्वेदीय ऐत्रे उपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं इस उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के प्रथम प्रथम खंड मंत्र का मूल मूल का विचार हम लोग कल कर चुके हैं इस मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा ज होनी है इसमें बताया गया प्रथम मंत्र में जगत की उत्पत्ति से पहले सजातीय विजातीय रहित तो एक आत्मा ही था और विजातीय दूसरी कोई वस्तु थी नहीं जैसे सांख्यादी के मत में विजातीय वस्तु होती है इसे दिखाने के लिए नान्यत किंचन मिशत ये द्वितीय वाक्य था इसने बताया कि आत्मा से अन्यतो यानी अतिरिक्त तो कोई भी वस्तु सचेष्ट नहीं थी क्या मतलब स्वतंत्र सत्ता वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है वो जो एक में वितीय आत्मवस्तु है जो जिनको जगत प्रतीत हो रहा है आकाश आदि कार्यात्मक जगत उनको समझाने के उद्देश्य से जो शुद्ध आत्मस्वरूप है निर्विशेष आत्मस्वरूप है वह तो कार्य भी नहीं है कारण भी नहीं है कार्यत्व तो कारणत्वरूप विशेषताओं से रहित निर्विशेष है और जगत की उत्पत्ति से पहले वही था कार्य की उत्पत्ति से पहले और वह कारण बन नहीं सकता उससे कोई कार्य उत्पन्न यदि होगा तो विकारी माना जाएगा वो इसलिए श्रुति ने ब्रह्म में स्वतः कारणतरूप विशेषता से रहित तो होते हुए भी अज्ञानियों को प्रतिमान जगत के कारणत्व का आरोप जिस उपाधि के कारण होता है उस उपाधि की कल्पना जगत की उत्पत्ति से पहले की ये बताया कि जो स्वतः कारणत्व विशेषता से रहित हैं, उसमें कारणत्व की आधायिका उपाधि उपाधि विद्यमान है उक, उक, कल्पित है अध्यारोपित है उसमें वह उपाधि है वेदांत में अव्याकृत अव्यक्त प्रकृति माया इन नामों से कही जाने वाली माया तो प्रकृति विद्यात माइनंतु महेश्वर इत्यादि श्रुति ब्रह्म में जगत कारणत्व का अध्यारोप में निमित्त भूत अनाधी कारण उपाधि की कल्पना करती है वो कारण उपाधि है माया और उस माया उपाधिक चैतन्य को शब्द से ग्रहण करना है तो माया उपाधिक चैतन्य ने ईक्षण किया संकल्प किया और संकल्प का विषय बताया गया लोकानु इति लोक सर्जन विषयक संकल्प मायुपाधिक चैतन्य ने किया ये मूल का अर्थ हम लोग देख चुके हैं भाष्यकार भगवान इसी प्रकार का अर्थ अपने भाष्य में बता रहे हैं तो प्रथम भाष्य की अवतरण टीका को देखिए ननु नु आत्म सब तद्रोधा कथम आत्मनि माया विशेषत्मयाक न वास्तव निर्विशेषत्व इति वस्तवन तयया आत्म सकाशा सृष्टि वक्त आत्मनो निर्विशेष आत्मनुर्विशेषं दर्शयितुम् आत्मा वा इत्यादि तत्र इदीवाक्यं त्रत्शब्दाथह आत्मेति ये तीन हैं अवतरण भाष्य की अवतरण रूपा एक शंका के रूप में पहले यानी शंका तथा उत्तर के रूप में अवतरण बताया जा रहा है एक शंका की गई आत्मा को सविशेष मानते हैं जो लोग उन्होंने शंका की कि आत्मन सविशेषत्व प्रतीत तो आत्मा वस्तुत ही है निर्विशेष नहीं है और आत्मा वा इदम एक एव अग्र ये वाक्य तो आत्मा को निर्विशेष बता रहा है तो आत्मा को सविशेष बताने वाली जो प्रतीति यानी लौकिक अनुभव आत्मा है अहम अर्थ और अहम अर्थ में सविशेषत्व तो को बताने वाली जो लौकिक प्रतीति है लौकिक अनुभव है उसका विरोध होगा यदि आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसित इस श्रुति वचन को आत्म परमार्थत तो आत्मा निर्विशेष है इस अर्थ का ज्ञापक मानेंगे तो दो प्रमाण हो गए न एक लौकिक अनुभव और दूसरा यह श्रुति वचन और इन दोनों का विषय एक आत्मवस्तु है और उस आत्मा को लौकिक अनुभवात्मक प्रमाण बता रहा है सविशेष और वेद वचन बता रहा है निर्विशेष तो सविशेषत्व निर्विशेषत्व ये जो परस्पर विरोधी धर्म है वह एक ही वस्तु में बता रहे हैं अलग अलग दो प्रमाण <coughs> इसलिए माना जाता है प्रमाणों का आपस में विरोध तो आत्मा वा इदम एक अग्र आसीत यह श्रुति वचन लोकिक प्रतिति विरुद्ध है इसमें लोकिक प्रतिति का विरोध है इसलिए कहते कथम आत्मन कैवल्यम तो आत्मन शब्द का अन्वय कैवल्यम के, के साथ भी करना कि आत्मन कैवल्यम कथम कथम शब्द है आक्षेपार्थ में तो आत्मा को के, केवल यानी निर्विशेष नहीं माना जा सकता आत्मा के, के का यानी निर्विशेषत्व का विरोध करने वाला यह विशेष रूप लौकिक अनुभव विद्यमान होने से ये शंका हुई इसका समाधान जिस अभिप्राय से किया जा रहा है वो अभिप्राय सिद्धांति का टीकाकार बता रहे हैं आगे आशंके के बाद में विशेष सर्वस्व आत्मनि माययाकल्पित न वास्तव निर्विशेषत्व विरोधा कहते हैं जितना भी आत्मा में विशेष प्रतीत हो रहा है कारणत्व कहो दृष्टित्व कहो श्रोतृत्व कहो वक्तृत्व कहो मंत्री कहो कर्तृत्व भोक्तृत्व ये सब आत्मा में प्रतीयमान विशेष शब्द से ग्रहण किया जाएगा सर्वस्य विशेषस्य ये हो गए कर्तृत्वादि धर्म आत्मा में प्रतीयमान विशेष अरे ये सब के सब आत्मा के स्वभाव नहीं है स्वरूभत धर्म नहीं है अभी तो कैसे हैं तो कहते माये या कल्पित्वात तो ये सब धर्म आत्मा में माया से अध्यारोपी था, माया से कल्पित था, जो कुछ भी विशेष आत्मा में प्रतीत होगा वह सब का सब मायिक है न वास्तव निर्विशेषत्व विरोध मायिक होने से यानी औपाधिक होने से अध्यारोपित हो गया न कल्पित हो गया तो कल्पित का और वास्तविक का विरोध नहीं माना जाता समसत्ताक पदार्थों का माना जाता है विरोध स्वप्न में जिसके साथ विवाद हुआ उसे जागृत में विरोधी नहीं माना जाता क्योंकि वह स्वप्न जगत का जो व्यक्ति है वो प्रातिभाषिक है और जागृत वाला व्यवहारिक सत्य है विषम सत्ता है दोनों की ऐसे ही माया से अध्यारोपित है सब विशेषताएं आत्मा में का अर्थ हुआ सविशेषत्व आत्मा का प्रातिभाषिक है और निर्विशेषत्व पारमार्थिक है तो दोनों की विषम सत्ता हो गई श्रुति आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप को बता रही है कि निर्विशेष है आत्मा व इदम एक एव अग्रासित वचन आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप को निर्विशेष बता रहा और जो मैं करता हूं मैं भोगता हूं मैं दृष्टा हूं मैं श्रोता हूं मैं वक्ता हूं इत्यादि आत्मा में आदि विशेषताओं को बताने वाले अनुभव हैं ये लौकिक अनुभव है वे आत्मा में बता रहे हैं अध्यारोपित विशेषताएं। तो अध्यारोपित कर्तृत्वादी विशेषताओं का पारमार्थिक निर्विशेषता के साथ कोई विरोध नहीं है ये यहां पर कहा कि विशेष सर्वस्व कल्पितत्वात न वास्तव निर्विशेषत्व विरोधा वास्तव यानी पारमार्थिक जो निर्विशेष निर्विशेषत्व है उसके साथ विरोध प्रातिभाषिक विशेषता का नहीं होगा <coughs> इति तदर्थम तो इति इति इति तदर्थम आत्मनः आत्मनो निर्विशेष आत्मावा इत्यादि नंबर टिप्पणी में यद मयया आत्म सकाशा सृष्टि कर दिया इति आत्मनोर्वशेषप इस इसशय से आशय शब्द का अर्थ क्या होता है हम्म, तो आशय यानी अभिप्राय तो इस अभिप्राय से ये इति शब्द का अर्थ निकलेगा और तदर्थम शब्द का अर्थ निकलेगा जो विशेष माया से कल्पित बताया है तो विशेष सविशेषत्व के कल्पितत्व को शब्द से लेना आत्मा का सविशेष कल्पित है तो तदर्थम का अर्थ निकलेगा सविशेष कल्पितत्वा इसलिए यहां पर लिखते हैं चार नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कि तदर्थम का अर्थ विशेष कल सिद्ध्यथ तो आत्मा के कर्तृत्वादि विशेषताओं में कल्पितत्व की सिद्धि के लिए ये तदर्थ शब्द का अर्थ निकलेगा मयया आत्मनः सकाशा सृष्टि वक्त तो माया से आत्मा जगत का कारण बनता है आत्मा से ही माइक सृष्टि हुई है इसे बताने के लिए और ये क्यों बताया जा रहा है माइक सृष्टि है आत्मा से करके सविशेषता में आत्मा के सविशेषता में कल्पित तत्व दिखाने के लिए माइक सृष्टि बताई जा रही है आत्मा ही माय माया रूप उपाधि को लेकर के कारणत्व तो विशेषता वाला है ये बताया जा रहा है और किस लिए बताया जा रहा है तो कहते हैं पूर्वम आत्मनो निर्विशेष रूपम दर्शय तुम सृष्टि पूर्वम सृष्टि से पहले आत्मा के पारमार्थिक निर्विशेषता को बताने के लिए भी आत्मा वा इत्यादि व्यादिवचन है तो ये जो आत्मा वा विक अग्र आशीत वाक्य है इसकी अवतरण टीका हुई अभी वाक्य का व्याख्यान भाष्यकार भगवान करेंगे तो व्याख्यान में भाष्यकार भगवान की अपनी पद्धति है प्रथम वाक्य में प्रयुक्त पदों का अर्थ बताते हैं फिर वो पदार्थ और वाक्यार्थ पर आने वाला जो आक्षेप होगा उसका निराकरण करते हैं व्याख्यान होता है तो इस वाक्य में प्रयुक्त प्रथम पद है आत्मा तो आत्मा पदार्थ बता रहे हैं पहले इसलिए कहते हैं टीकाकार कि तत्मशब्दार्थम आह तो आत्म शब्दार्थ को बताते हैं आत्मा इति ये आत्मा ये तो प्रतीक है पूरे वाक्य का और आत्मा आपनोते इत्यादि से आत्म पदार्थ का कथन हो रहा है तो आत्म पदार्थ बताया जा रहा है कि पर सर्वज्ञ सर्वशक्ति ही अश्नायादि सर्व संसार वर्जित वर्जितो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अजो अजरो अमरो अम्रितो अभयो अद्वयो अभ्यो अद्व यहा तक आत्म पदार्थ है आत्मा कौन है तो कहते जो सर्वज्ञ है पर पर आत्मा यहां आत्मा शब्द से पर आत्मा लेना है ने परमात्मा और किस किसकी अपेक्षा पर तो सारी उपाधियों की अपेक्षा पर जिसे कठ श्रुति ने अव्यक्तात् पुरुष पर पुरुषान्न परम किंचित साष्टा सा, सा परागति शब्द से कहा है वह आत्मा यहां पर पर शब्द शब्द से लेना और पर शब्द का अर्थ है वहां पर आभ्यंतर व्यापक और सूक्ष्म जो आत्मा है और वो चेतन होने के कारण स्वरूप ही सर्वाभाषक है इसलिए सर्वज्ञ है उसे अपने भाष्य को भाषित करने के लिए किसी वृत्ति की आवश्यकता नहीं है अन्य स्व स्वरूप अतिरिक्त वृत्ति आदि निरपेक्ष रूप से अपने अवभाष्य को अवभाषित करता है इसलिए उसे कहा गया सर्वज्ञ तो सर्वज्ञ होने पर भी माना जाएगा कि वह निर्विशेष ही है क्योंकि स्वरूप ही अवभाषित कर रहा है सूर्य जगत का प्रकाशक होने पर भी उसमें प्रकाशकत्व रूप विशेषता नहीं है क्योंकि उसका वो स्वरूप ही है स्वरूप सो को विशेष नहीं कहा जाता और सर्वशक्ति है वो उसमें सर्व सामर्थ्य है करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सारा सामर्थ्य है और यदि वो न हो सर्व शक्ति इसलिए है कि यदि वो न हो तो प्रकृति का सामर्थ्य नहीं है कि जगत बना दे जड़ है ना वो जगत बनाने में वो प्रवृत्ति नहीं होगी उसकी इसलिए गीता ने कहा माया मयाधीक्षण प्रकृति सुयेते सचराचरम वेदांत में भी प्रकृति ही सब कुछ बनाती है सांख्यों की भी प्रकृति ही सब कुछ करती है लेकिन सांख्यों की प्रकृति का स्वामित्व पुरुष में नहीं है उस पुरुष अनधीन प्रकृति स्वतंत्र प्रकृति प्रवृत्त होती है और वेदांत की प्रकृति पुरुष के अधीन रह करके प्रवृत्त होती है इसलिए मयाध्यक्ष अध्यक्ष तो होता है अधिष्ठाता प्रवर्तक तो समि प्रकृति भी उपाधि भी और वेष्टि उपाधि भी जिसकी अध्यक्षता में यानी सन्निधि मात्र से स्वस्व व्यापार निर्वर्तन में प्रवृत्त हो रही है उसे कहा गया सर्वशक्ति कर तो रहे हैं सभी उपाधि ही समि वेष्टि उपाधि रूप वस्तु पदार्थ लेकिन वो बिना चेतन के वे कुछ भी नहीं कर सकते इसलिए माना गया चेतन को सर्वशक्ति और इतना कुछ करता है लेकिन कभी उसे न भूख लगती है न प्यास लगती है तो न तो छह बजे के घंटी की प्रतीक्षा होती है न ग्यारह बजे के न के बात के इसलिए कि अशन आदि सारे संसार धर्म से वर्जित है कौन शुद्ध आत्मा? ये कहा कि अशन सर्व संसार धर्म वर्जित वर्जित का अर्थ है तो धर्म रहित है कौन से धर्म रहित तो संसार धर्म रहित संसार धर्म कौन है तो अष्टायादि तो अष्टायादि में आदि शब्द से लेना पि पिपासा और राग द्वेष द्वेशर्मिया ये सब जरा मृत्यु लोभ मोह ये सब संसार धर्म है और इनसे वर्जित है क्या कुछ कह रहे थे तो सर्वशक्ति अषनायादि सर्व संसार धर्म वर्जित ये निर्विशेष आत्मा का वर्णन कर रहे हैं आत्म पदार्थ बता रहे और कैसा है तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव बुद्ध शुद्ध बुद्ध और मुक्त इन तीन शब्दों का हुआ पहले दोन दो समास और फिर नित्य शब्द का इनके साथ समास हुआ और स्वभाव शब्द का एक समास हुआ तो दोन दो के आदि में और अंत में श्रीमान जो पद होता है ना वो द्वंद्व के घटक प्रत्येक पद के साथ अन्वित होता है तो इसलिए शुद्ध शब्द के साथ भी नित्य शब्द और स्वभाव शब्द का अन्वय होगा मुक्त के साथ भी होगा दोनों का आगे पीछे और बुद्ध शब्द के साथ मुक्त शब्द के साथ भी होगा तो नित्य शुद्ध स्वभाव नित्य मुक्त स्वभाव नित्य बुद्ध स्वभाव स्वभाव शब्द का अर्थ है स्वरूप तो नित्य शुद्ध स्वरूप है वो नित्य बुद्ध स्वरूप है यानी चेतन स्वरूप है बुद्ध शब्द से चेतन को लेना और मुक्त स्वरूप है निर्विशेष आत्मा का आत्मा कभी बंधन में आया ही नहीं इसलिए उसका मोक्ष भी नहीं होना है जो नित्य मुक्त है उसका मोक्ष क्या होना है उल्टा उसे प्राप्त करना वो बद्ध जीव का मोक्ष है वो स्वयं तो मुक्ति स्वरूप ही है और आज तो जन्म से उपलक्षित बाकी सब और कुछ क्रियाए तीन का निषेध यहां पर कर रहे हैं आज आजर और अमर शब्द से क्रमतः एक प्रकार से उनका प्रथम विकार पंचम विकार और षष्ठ विकार इनका निषेध किया ना तो तो तो तो किया। हा हाँ, तो जिसका जन्म नहीं होता है उसका मरण नहीं होता है करके किसने कहा जो अनादि हैं आज हैं वो मरता नहीं है ये किसने कहा आपको इसमें तो आज भी कहा अमृत भी कहा है लेकिन पहले ये बताना पड़ेगा ना कि जो आज हैं वह मरता नहीं है इसका निश्चाय प्रमाण कौन सा है आपके पास जो आज हैं, वो है, मरता नहीं हैं। इसका निश्चाय प्रमाण कौन सा है हुँ? जिसका जन्म नहीं होगा वो मरता नहीं है इसको बत, किसी प्रमाण से बताना पड़ेगा ना तो कहा, कहा है प्रमाण यहाँ पर क्या प्रमाण है यहां तो दोनों शब्द प्रयोग है इसलिए कि वेदांत की जो प्रकृति है अव्याकृत है माया वो अनादि है यानी आज है प्रकृति का जन्म हुआ है क्या लेकिन नाश होता है कि नहीं किससे ज्ञान से तो वो आज होने पर भी नष्ट हो रही कि नहीं तो ऐसे कोई कह सकता है आज होने पर भी निर्विशेष परमात्मा प्रकृति के तरह नष्ट हो जाए इसलिए अमृत शब्द भी कहा है अमर उस उसका उसकी मृत्यु नहीं होती प्रकृति आज होने पर भी मरती है और ये आज होने पर भी मरता नहीं है तो आज रो आज का अर्थ हुआ जन्म रहित और अजर का अर्थ है विपरिणाम और अपक्षय यानी चौथे तथा पांचवे विकार से रहित और अमर का अर्थ है विनाशरूप अंतिम विकार से रहित तो अस्थि और वर्धते इनको भी उपलक्षण विधया ले लेना इन्हीं शब्दों में उनका भी निषेध होगा यानी सड़ भाव विकारों से रहित है निर्विकार है आत्मा अमृत इसलिए निरपेक्ष अमृत स्वरूप है का मतलब स्वयं तो मरता नहीं है दूसरों को भी मरने नहीं देता जो उसको जानता है उसे मृत्यु संसार सागर से पार लगाता है तेषाम समुद्र समुद्धरता मृत्यु संसार सागराद भवामीन अचिरा पार्थ मैयावेशित चेतसाम के अनुसार जो इस निर्विशेष स्वरूप को जानता है तो निर्विशेष स्वरूप उन्हें मृत्यु युक्त संसार सागर के उस पार लगाता और अभय हैं यानी भयवर्जित वर्जित है क्यों भयवर्जित वर्जित है तो अभयत्व तो में हेतु गर्भ विशेषण है अद्वय वो अद्वय है का मतलब भय के कारण से रहित है भय का कारण होता है द्वैत दर्शन द्वितीय द्वय भयम भै के अनुसार थोड़ी इसकी टीका है ये, ये आत्म पदार्थ बताया इतना ये आत्मा आत्मा ये है क्यों तो इसके लिए दो हेतु बताए भाष्य में नमस्कार भगवान ने तीन हेतु आपनोते हे एक पंचमेन्त हेतु है दूसरा है अते हे और तीसरा है अततेर अपनोते और अततेर तो आपनोते का अर्थ है व्याप्ति तथा ज्ञान तो व्याप्ते है और ज्ञाच अने चेतन चेतन स्वरूप तो सर्वत्र व्याप्त होने से ये जगत का विवर्त उपादान कारण है ना तो अधिष्ठान के रूप से सब में अनुसूत है इसलिए वो सत्ता दे रहा है और वही चेतन होने से उससे अतिरिक्त तो दूसरा कोई चेतन न होने से वही स्फूर्ति भी दे रहा है तो सत्ता स्पूर्ति प्रदायक ये आपनोते शब्द से बताया गया सत्ता स्फूर्ति प्रदायक आत्मा को बता करके एक प्रकार से विवर्त उपादान कारणत्व तो को सूचित किया आत्मा के इस हेतु ने और अत्य आपनोते में तो है आपली व्याप्तो धातु और अति में है अधभक्षणे धातु तो अत्य का अर्थ निकलेगा भक्षण करने से अभी तो कहा था ये अष्ना आदि से रहित है और इधर कह रहे हैं अत्ता भी है तो जिसको भूख नहीं लगती है वो अत्ता कैसे बनेगा अत्ता कहते खाने वाला बिना भूख के खा, खाता है तो यहां अतित्व है संगित्व भूख न हो और खा ले तो अपच हो जाएगा ना तो इसलिए अति शब्द का अर्थ यहां पर लेना संहार प्रलय करता यही है इसी ब्रह्म में यत यह यक प्रलय हेतुत्व बता रहा है ना उपसंघर्त उपसंहत है तो आप आपनोते तेसे तो हुआ व्याप्ते है ज्ञाच ये दो हेतु आपनोते बताया गया अत्य से बताया गया संघंतृत्व हेतु और किसका संहार करता है सबका एक दो को नहीं मारता है सारे जगत को वो प्रलय काल में हिरण्यगर्भ का प्रारब्ध भोग करके समाप्त होने पर समाप्त कर देता है हिरण्यगर्भ के लिए ही जगत बनाया है और हिरण्यगर्भ का प्रारब्ध जब तक है तब तक ये जगत टीकेगा और जिस दिन हिरण्यगर्भ का प्रारब्ध पूरा होगा जैसे हमारा प्रारब्ध जिस दिन पूरा होता है उस दिन ये शरीर छुट जाता है न ऐसे हिरण्य का प्रारब्ध पूरा होते ही हिरण्य ब्रह्म विद्या के द्वितीय आचार्य होने से वे निर्विशेष ब्रह्म भाव को प्राप्त करते हैं, मुक्त हो जाते हैं ब्रह्मलोक में जिनको जिनको, जिनको ज्ञान हुआ वो भी उनके साथ निर्विशेष ब्रह्म भाव को प्राप्त होंगे और जिनको ज्ञान नहीं हुआ वे ब्रह्मलोक निवासी और बाकी सब लोगों में रहने वाले प्राणी भी जिनको जिनको ब्रह्मबोध नहीं हुआ वे अपने अपने कर्म वासना और अविद्या से युक्त होकर के सूक्ष्म रूप से संस्कारात्मना रहेंगे जैसे सुसुप्ति में हमारा जो वर्तमान स्वरूप है वो रहता है लेकिन संस्कारात्मना इसीलिए सोकर के जगते हैं तो इसी को मय करके पकड़ते हैं ऐसे सारे प्राणी विलीन हो जाते हैं किस में विलीन होते हैं तो ब्रह्म में य प्रयंती अभिसंविषंती तो उसी ब्रह्म में प्रयाण करते हैं ब्रह्मता है संघरण करता है और तीसरा हेतु है अतते तो अतति से बताया गया निरंतरता को ब्रह्मा की निरंतरता सा, सातत्य गमने धातु है ना उससे ये वो बनता है तो निरंतरता क्या है अंतर शब्द का अर्थ होता है व्यवधान भेद परिचिन्नता और निरउपसर्ग अंतर के अभाव को बता रहा है अंतर पदार्थ के अभाव को जैसे निर्मक्षिकम इत्यादि में मक्षिकाओं के अभाव को बताता है ना निरशब्द ऐसे निरंतर का मतलब है अंतर रहित निरंतर और अंतर क्या है व्यवधान व्यवधान का दूसरा नाम है भेद जब भेद होगा दो पदार्थ होंगे भिन्न भिन्न तो उसमें अंतर रहेगा ही रहेगा और जब भेद रहेगा ही नहीं परिच्छिता रहेगी नहीं तो निरंतर कहलाएगा अंतर रहित कहलाएगा इसलिए अतते शब्द से एक प्रकार से तीन प्रकार का जो भेद होता है ना वो त्रिविध भेद राहित्य बताया गया विजातीय भेद राहित्य सजातीय भेद राहित्य और स्वगत भेद राहित्य। ये राहित्यत बताया जाएगा त्रिविध भेद रही तत्वात आत्मा शब्द का ये उक्त अर्थ निकलेगा पर सर्वज्ञ इत्यादि से अब भाष्य है भाष्य भाष्य की टीका है टीका को देखिए कि आत्मेति पदे न सर्वज्ञादि रूप आत्मा उच्चते इति अन्वय तो आत्मा इस पद से सर्वज्ञादि रूप आत्मा को बताया जाता है ऐसा अन्वय करना कहा तक अद्वय यहा तक तो आत्मा इति पदे न सर्वज्ञ से लेकर के अद्वय तक शब्दों से बताया गया जो स्वरूप है उस स्वरूप वाला आत्मा बताया जा रहा है ये अर्थ निकलेगा ओ उच्चे पद तो भाष्य में नहीं है उसका अध्यय करना है शेष जोड़ना है उसे ये कह रहे हैं टीकाकार की अद्वय अतरम उच्चते शेष तो उच्चे इस पद का शेष करना अन्वय करना अध्यय करके अद्वय शब्द के बाद में अब एक शंका है इत्यादि की हेतुकतर के रूप में ननु आत्म कथम उक्त आत्मा कथम नत्मशब्माच्यते आशंक्य बलात् सेमृतुक्तुत्पत्तिबलाूढ़िया आह आपनोते तो कहते हैं कि आत्मा शब्द से उक्त लक्षण आत्मा यानी परह सर्वज्ञ से लेकर के अद्वै तक के शब्दों के द्वारा बताया गया जो स्वरूप है उस स्वरूप को बताया जा रहा है आत्मा शब्द से ऐसा आप कैसे कहते हो इसका निश्चाय हेतु कौन सा है आपके पास ये हेतु विषयक जिज्ञासा को प्रकट करने वाली शंका हुई तो उत्तर दे रहे हैं आत्म बलात और आत्मशब्द से स्मृतियुक्त दो बलात्ढ़ेतुओं का समुच्चायक दो हेतु हैं यहाँ पर एक स्मृतियुक्त स्म्रित्यु, व्युत्पत्ति बल और दूसरा रूढ़ी तो आत्मा शब्द की रूढ़ी यानी प्रसिद्धि पर सर्वज्ञ इत्यादि शब्दों के द्वारा प्रतिपादित अर्थ में है रूढ़ी यानी प्रसिद्धि और आत्मा शब्द की युत्पत्ति यानी योग शक्ति युत्पत्ति बल है योगशक्ति रूढ़ी है एक प्रकार से ये प्रसिद्धि तो आत्मा शब्द की प्रसिद्धि को लेकर के वो रूढ़ अर्थ माना जाता है रूढ़ी से अवगत होने वाला और युत्पत्ति से अवगत होने वाले अर्थ को कहा जाता है योग शक्ति से प्रतिमान अर्थ दोनों शक्ति से ही प्रतीत हो रहे हैं लेकिन एक योग शक्ति से योग शक्ति में योग शब्द का अर्थ अष्टांग योग नहीं योग यानी प्रकृति प्रत्यय समुदाय से अवगत होने वाला अर्थ यौगिक अर्थ कहलाता है। और योग शक्ति से अवगत अर्थ कहलाएगा तो स्मृति एक स्मृति आ, का स्मृति है ना एक श्लोक स्म, है स्मृति में आया हुआ आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति से तीन प्र, चार प्रकार की आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति वहां पर बताई गई है और चार प्रकार की व्युत्पत्ति से आत्मा शब्द से ये अर्थ प्रतीत होता है वो हो जाएगा आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति बल से प्रतीत होने वाला अर्थ इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने ये, ये बताया कि आपनोते और अततेर वहां पर जो वाच व शब्द वाशब्द है वो विकल्प अर्थ में नहीं है वह शब्द का वह शब्द निपात है ना उसके अनेक अर्थ होते हैं विकल्प भी अर्थ होता है एक यहां पर स अर्थ में है इसलिए टीकाकार लिखते हैं वब्द चार्थ चार का मतलब स के अर्थ में है वब्द चार्थ।, चार्थ में जब पदच्चे करेंगे तो चार थे ऐसा सप्तमी करना च के अर्थ में भाष्य में व शब्द है कौन सा वह शब्द अततेर वहां वा, वाला वह शब्द और क्या करता है समुच्चाय होता है स का अर्थ एक समुच्चय निकलता है और जब वह शब्द स के अर्थ में होगा तो यहां स का अर्थ लिया जाएगा समुच्चय रूप अर्थ इसलिए वह का ही अर्थ निकलेगा समुच्चय वो किसका समुच्चय करेगा यहां तीन हेतु तो बता ही दिए हैं स्मृति में चार हेतु बताए हैं तो जो स्मृति में चार हेतु बताए हैं उनमें से भाष्य में जिसको नहीं बताया गया वह जो चौथा हेतु है आदान यदादत् इससे आदान रूप एक अर्थ बताया गया है नहीं तो होना चाहिए था अपनोते है आदानात अते अततेर वाह फिर वाह की जरूरत नहीं थी तो वो जो वाह है आदान रूप हेतु का समुच्चायक निकलेगा इसलिए लिखा कि आदान्च्चिनोती तो वा शब्द आदानूप चौथे हेतु का सुच्चाक है तथा इसलिए स्मृति है कि यानोति यदादत्ते यातिषयानिह या संततो भाव तस्मा आत्मेति इति। तो यह स्मृति वचन है इसमें चार हेतु बताए गए यत शब्द है यस्मा अर्थ में तो यस्मात आपनोति इति आत्मा ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो स्मत आत्मा आपनोती तस्मात आत्मा इति की जो निर्विशेष चेतन है वह सबको सत्ता स्पूर्ति देकर के सबके अधिष्ठान के रूप में सब में व्याप्त है ना इसलिए निर्विशेष परमात्मा को आत्मा शब्द से कहा जा रहा है आत्मा का अर्थ है जो व्याप्त हो जाए सब में कहीं पर भी नहीं है ऐसा ना हो देश काल वस्तु सब में विद्यमान रहे कोई अनात्म वस्तु ऐसी ना हो जिसमें इसकी व्याप्ति ना हो उसे कहा जाएगा आत्मा तो ये आत्मा आपनोति तस्मात आत्मा इति थे तो जिस कारण से निर्विशेष परमात्मा सब में सत्ता स्पूर्ति प्रदायक के रूप में व्याप्त है उस कारण से उस निर्विशेष परमात्मा को आत्मा इस नाम से कहा जाता है आपली धातु से मनिं प्रत्यय हुआ और पकार के स्थान पर तकार आदेश हुआ तो बन गया आत्मा आत्मन शब्द प्रातिपदिक और प्रथमा के एक में आत्मा ये ध्यान में ना आपली व्याप्तो धातु से बना दूसरा है यानी कारणात् आदते इति आत्मा आत्मा इति की तो जिस कारण से आदान करता है और किसका आदान करता है विषयों का तो विषयों का आदान है विषय है रूप रस गंध स्पर्श शब्द और इन विषयों का आदान कहा जाता है ग्रहण को आंगू स्वपूर्वक दाधातु ग्रहण अर्थ में होता है ना आदित्य का अर्थ होता है गृहादी तो ग्रहण करना तो रूप का ग्रहण ये हो जाएगा रूप का आदान स्पर्श का ग्रहण हो जाएगा स्पर्श का आदान रसन इंद्रिय से रस का ग्रहण है रस का आदान और ये जो रूप के रूप का आदान है उसका नाम है आदा दर्शन और वो दर्शन संपन्न करने वाले का नाम है द्रष्टा तो जिस कारण से यह अस्माद का अर्थ है जिस कारण से यह परमात्मा ही चक्षु के द्वारा रूप का आदान कर रहा है यानी ग्रहण कर रहा है यदि परमात्मा चक्षु इंद्रिय को अपनी सन्निधि मात्र से रूप ग्रहण व्यापार करने का सामर्थ्य न दे तो चक्षु इंद्रिय की सामर्थ्य नहीं है स्वतः कि वह रूप का ग्रहण कर ले पूरे कार्यक्रम संगात में केन उपनिषद में यही बताया गया ना य चक्षुषा न पश्यती ये न चक्ष तो जिससे चक्षु को नहीं देखा जाता अपितु चक्षु को जिससे देखा जा रहा है जिसको चक्षु से नहीं देखा जाता लेकिन चक्षु को जिससे देखा जा रहा है यानि चक्षु इंद्रिय का भी जो साक्षी है वो है ब्रह्मा ऐसा के नोपनिषद में समझाया गया है ना यन मनसान ये ना इत्यादि से तो इसलिए क्या हुआ कि यदादत्ते विषयान तो जि, जिस कारण से रूपादि विषयों का ग्रहिता है ये आत्मा तो सारे के सारे रूपादि विषय से उपलक्षित युष्मत प्रत्य गोचर मात्र अनात्मा मात्र उनका ग्रहण यानी ज्ञान प्रकाशन कौन करता है यह प्रकृत आत्मा ही करता है अस्मत् प्रत्यय गोचर परमात्मा ही करता है इसलिए परमात्मा को आत्मा शब्द से पर इत्यादि शब्दों से कहा गया जो परमात्म स्वरूप है उसे कह, कहते हैं तो तस्माद आत्मीति तो ये कहा गया और इह और विषयों का आदान करता है विषयों को खाता है यानी भोगता है तो भोक्तृत्व ये हैं भोक्तृत्व भी है उपलब्धित्व भोक्तृत्व उपलब्धित्व और वो उपलब्धित्व रूप भोक्तृत्व भी क्या है आत्मा का ही धर्म है वास्तविक उपलब्धा एक आत्मा ही है और ये जो अलग अलग कार्यक्रम संघातों में सुख दुख का सुख दुख के उपलब्धा के रूप में प्रमाताओं की प्रतीति हो रही है वह भी देखा जाए तो उपलब्धव्य कोटि में ही आता है जो व्यवहार अवस्था में उपलब्धा प्रतीत हो रहा है वह भी उपलब्धव्य बनता है ना कहा पर बनता है उपलब्धव्य घटम अहम जाना इत्यादि जो अनुव्यवसाय ज्ञान है इस ज्ञान में अहम अर्थ जो प्रमाता है वह भी उपलब्धव्य बन गया ना उपलब्धव्य दृश्य घट को मैं जानता हूं यह ज्ञान घट घट का ज्ञान और घट ज्ञान का ज्ञाता घट का ज्ञाता उन दोनों को भी सबको विषय कर रहा तीन को विषय कर रहा है और तीनों को विषय करने वाला ज्ञाता को भी विषय करने वाला जो ज्ञान है वो है परमात्मा का स्वरूप भूत ज्ञान उसे आत्मा रूप से कहा जा रहा है इसलिए उपलब्धा भी उपलब्धव्य कोटि में आता है लौकिक उपलब्धा उपलब्धा का अर्थ है दृष्टा और उपलब्धव्य दृश्य तो वो भी दृश्य कोटि में आता है तो ये यति विषयान संततो भाव और ये जो परमेश्वर का संतत भाव है यानी निरंतरता है यानि त्रिविध परिच्छेद राहित है तस्मात्मे तो व्यापकता इसे बताई गई है यानी त्रिविध परिच्छेद राहित्य बताया गया है अब इनमें से आपनों आपनोती आदत्य इन सब शब्दों से क्या क्या कहा गया इसे टीकाकार आगे स्पष्ट कर रहे हैं ये चर्चा करते हैं हम लोग